पत्रावली चार एक अमेरिकन मित्र को लिखित अल्मोड़ा कैलिफोर्निया १२ अप्रैल उन्नीस प्रिय माँ फिर से अनुकूल हो रही है कार्य अब सफल हो रहे हैं ऐसा होना ही था कर्म के साथ दोष अवश्य जुड़ा रहता है मैंने उस संचित दोष का मूल्य बुरे स्वास्थ्य के रूप में चुकाया है मैं प्रसन्न हूँ उससे मेरा मन भी हल्का हो गया है जीवन में अब ऐसी शांति और कोमलता आ जा गई है जो पहले नहीं थी मैं अब आसक्ति और उसके साथ साथ अनाशक्ति दोनों सीख रहा हूँ और क्रमशः अपने मन का स्वामी बनता जा रहा हूँ माँ ही अपना काम कर रही है मैं अब अधिक चिंता नहीं करता प्रतिक्षण मेरे समान सहस्त्रों पतंगे मरते हैं उनका काम उसी प्रकार चलता रहता है माँ की जय हो माँ की इच्छा के प्रवाह में निस्संग भाव से बहना यही मेरा संपूर्ण जीवन रहा है जिस समय मैंने इसमें बाधा डालने का यत्न किया उसी समय मैंने कष्ट पाया है उनकी इच्छा पूर्ण हो मैं आनंद में हूँ मानसिक शांति का अनुभव कर रहा हूँ तथा पहले की अपेक्षा मैं अब अधिक विरक्त हो गया हूँ अपने सगे संबंधियों का प्रेम दिन दिन घट रहा है और माँ का प्रेम बढ़ रहा है दक्षिणेश्वर में वट के नीचे श्री रामकृष्ण के साथ रात्रि जागरण की स्मृतियाँ एक बार फिर से जागृत हो रही है और काम काम क्या है किसका काम किसके लिए मैं काम करूं मैं स्वतंत्र हूं मैं माँ का बालक हूं वे ही काम करती हैं वे ही खेलती हैं मैं क्यों संकल्प बनाऊं मैं क्या संकल्प बनाऊं बिना मेरे संकल्प के माँ की इच्छा इच्छानुसार ही चीज़ें आई और गई हम उसके यंत्र हैं वे कट पुतली की तरह नचाती हैं विवेकानंद चार सी एच एफ लेगेट को लिखित सत्रह अप्रैल उन्नीस प्रिय श्रीलेगेट इस पत्र के साथ ही मैं निष्पादित की हुई वसीयत भेज रहा हूँ यह उनकी इच्छा इच्छानुसार ही निष्पादित की गई है और जैसा कि मेरे लिए उचित ही है मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसे आप अपने संरक्षण में लेने की कृपा करें आप और आपके परिवार वाले सब समान रूप से मेरे प्रति कृपालु रहे हैं किंतु आप तो जानते ही हैं प्रिय मित्र यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब उसे कोई वस्तु कहीं से मिलने लगती है तब वह उसकी और भी मांग करता है मैं तो मनुष्य ही हूं आपका बच्चा मुझे अत्यंत दुख है कि ये ने गड़बड़ी पैदा की वह कभी कभी ऐसा किया करता है या ऐसा करने की उसकी आदत है और अधिक परेशानी न उठ खड़ी हो इस भय से मैं कोई दखल देने का साहस नहीं करता जब तक यह पत्र आप तक पहुँचेगा मैं सैन फ्रांसिस्को से चल पड़ा हूँगा क्या आप कृपया भारत से आई मेरी डाक मार्फत श्रीमती हाल अथवा मार्गट दस एस्टर स्ट्रीट शिकागो के पते से भेज देंगे मार्गट ने मुझे अपने स्कूल को आपकी एक हज़ार डॉलर की भेंट के विषय में अत्यंत कृतज्ञ भाव से लिखा है आप और आपके परिवार ने मेरे और मेरे स्वजनों के प्रति जो बराबर कृपा भरती है उसके लिए आपका सदा सर्वदा कल्याण हो यह मेरी सतत कामना है ससने विवेकानंद पुनश्च मुझे यह सुनकर बहुत खुशी है कि श्रीमती लेगेट अच्छी हो गई है विवेकानंद चार कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित अलामेडा कैलिफोर्निया १८ अप्रैल १९०० सौ प्रिय जो अभी तुम्हें मुझे अभी मुझे तुम्हारा और श्रीमती बुल का आनंददायक पत्र मिला मैं लंदन भेज रहा हूँ यह जानकर कि श्रीमती लेगेट की तबीयत ठीक हो रही है मुझे अति हर्ष हुआ मुझे बड़ा दुख है कि श्री लेगेट ने सभापति के पद का त्याग कर दिया है अच्छा कहीं मैं और झगड़ा ना बढ़ा दूं इससे डर कर मैं चुप हूं तुम जानती हो कि मेरा तरीका बड़ा कठोर होता है और एक बार उत्तेजित होने से कदाचित आ को मैं बहुत कुछ कर जाऊँ जो वह सहन न कर सके मैंने उन्हें केवल यह बतलाने को लिखा है कि श्रीमती भूल के संबंध में उनके विचार सर्वथा अन्यायपूर्ण है कर्म करना हमेशा कठिन होता है जो मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा काम सदा के लिए बंद हो जाए और मेरे प्राण माँ में लीन हो जाए अपना काम माँ ही जानती है एक बार पुनः लंदन आकर तुम आनंदित होगी ये पुराने मित्र उन सब को मेरी कृतज्ञता और प्रेम कहना मैं स्वस्थ हूँ मन से अत्यंत स्वस्थ हूँ मैं शारीरिक विश्राम की अपेक्षा आत्म विश्राम का अधिक अनुभव करता हूँ संग्राम में जय पराजय होती है मैंने अपनी गठरी बना ली है और महामुक्तिदाता की बात जो रहा हूँ शिव हे शिव मेरी नैया को पार लगा दे जो यह न भूलना कि मैं वही बालक हूँ जो निमग्न और विस्मित भाव से दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे बैठकर कर श्री रामकृष्ण के अद्भुत वचनों को सुनता था यही मेरा सच्चा स्वभाव है कर्म उद्योग परोपकार आदि ये सब ऊपरी बातें हैं अब मैं फिर उनकी मधुर मधुरवाणी सुन रहा हूँ वही चिर कंठ कंठस्वर जो मेरे अंतकरण को रोमांचित कर देता था बंधन टूट रहे हैं प्रेम का दीपक बूझ रहा है कर्म रसहीन हो रहा है जीवन के प्रति आकर्षण भी मन से दूर हो गया है अब केवल गुरु की मधुर गंभीर पुकार ही सुनाई पड़ रही है मैं आया प्रभु मैं गया मैं आया वे कह रहे हैं मृत को स्वयं ही दफनाने दो और तुम मेरे अनुगामी बनो मैं आता हूं मेरे प्राण प्राणवल्लभ मैं आता हूं हां मैं आता हूं निर्वाण मेरे सामने है उस शांति के अनंत सागर का जहां पानी की एक भी हिलोर नहीं है न हवा की एक साँस मैं कभी कभी उनका अनुभव करता हूँ मुझे हर्ष है कि मैंने जन्म लिया हर्ष है कि मैंने कष्ट उठाया हर्ष है कि मैंने बड़ी बड़ी भूलें की और हर्ष है कि निर्वाण रूप शांति सागर में लीन होने जा रहा हूँ खुद के लिए मैं किसी को बंधन में छोड़कर नहीं जा रहा हूँ ना मैं कोई बंधन ले जा रहा हूँ चाहे इस शरीर की मृत्यु हो से मुझे कोई मुक्ति मिले या शरीर के रहते हुए मुक्त हो जाऊँ वह पहला मनुष्य चला गया सदा के लिए चला गया और कभी वापस नहीं आएगा शिक्षादाता गुरु नेता आचार्य विवेकानंद चला गया है केवल वही बालक प्रभु का चिर शिष्य चिर पदाश्रित दास तुम समझते हो कि मैं आपके कार्य में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहता जो मैं कौन हूँ किसी किसी के काम में हस्तक्षेप करने वाला मैंने नेता का अपना स्थान बहुत दिनों से त्याग दिया मुझे अब बोलने का अधिकार नहीं है इस वर्ष के प्रारंभ से मैंने भारत में कोई आदेश नहीं दिया तुम जो जानती हो तुमने और श्रीमती बोल ने अब तक मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का सर्वागीण कल्याण हो उनके इच्छा प्रवाह में मैं जब बह रहा था मेरे जीवन के वे ही सबसे मधुर क्षण थे मैं फिर बह रहा हूँ ऊपर उज्जवल और उष्ण सूर्य है और चारों ओर वनस्पति का बहुलता गर्मी में सब चीज़ें निस्तब्ध और शांत है अलसायी हुई गति से नदी के उच्च उष्ण हृदयपट पर मैं बह रहा हूं। यह अद्भुत निस्तब्धता ऐसी निस्तब्धता जिससे विश्वास होता है कि यह भ्रम है कहीं यह निब्धता नष्ट न हो जाए इस डर से मैं हाथ पैर नहीं चलाता मेरे कर्म के पीछे महत्वाकांक्षा थी प्रेम के पीछे व्यक्तित्व पवित्रता के पीछे भय और मेरे पथ प्रदर्शन के पीछे शक्ति का लालसा थी वे अब लुप्त हो रहे हैं और मैं बह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ माँ मैं तुम्हारी स्नेहमय गोद में आ रहा हूँ जहाँ तुम ले जाओगी वही बहता हुआ मैं आता हूँ उस शब्दहीन अपरिचित और, और अद्भुत देश में नाटक का पात्र होकर नहीं दर्शक बनकर आ रहा हूँ आहा कितनी शांति है हृदय के अंतस्थल में मेरे विचार दूर से बड़ी दूर से आते हुए मालूम होते हैं वे निस्तेज दूर के धीमे स्वर में बोले हुए शब्द के समान जान पड़ते हैं और सब चीज़ों पर शांति छाई हुई है मधुर मधुमेह शांति जैसे सोने से पहले दो चार क्षण के लिए अनुभव होता है जब सब चीज़ें दिखती हैं पर छाया मात्र विदित होती हैं बिना डर के बिना प्रेम के और बिना भावना के शांति जो चित्र और मूर्तियों से घिरे हुए अकेले में अनुभव होती है मैं आया प्रभु मैं आया बस यह संसार है न सुंदर न भद्दा भावहीन इंद्रिय जनित ज्ञान के समान हरी जो उस परमानंद को कैसे कहूँ सब वस्तुएं सुंदर और शिव हैं सब वस्तुएं मेरे लिए अपना व्यवहारिक संबंध को रही हैं जिसमें प्रथम मेरा शरीर है ओम तत्य मुझे आशा है कि लंदन और पेरिस में तुम सबके लिए बड़ी बड़ी बातें होंगी नए आनंद मन और शरीर के नए लाभ तुम्हें और श्रीमती बुल को सदा की भाती मेरा अनं निश्चय तुम्हारा शुभ विवेकानंद